हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार तो बात वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछले हफ्ते हम लोगों ने छोड़ी थी यानी कि दरवाजे को खटखटाने वालों की और दरवाजा न खोलने वालों की अब साहब बहुत से सवाल उठे दरवाजा खोलना नहीं खोलना ये सब सवालों के बहुत से जवाब भी मिले मुझे मगर सवाल यह है कि दरवाजा खोलना या नहीं खोलना यह तो हमारे ऊपर है हमारी मर्जी है कारण भी बहुत से हो सकते हैं खोलने के भी और नहीं खोलने के भी मगर हमेशा आप देखिए तो दरवाजा खोलने से पहले एक सवाल उठता है कौन है तो साहब सवाल यह है कि ये कौन है का सवाल सिर्फ दरवाजा खोलने से पहले नहीं हर बात में उठता है कौन क्या क्यों कहां कैसे यह एक मानवीय स्वभाव है जो कि प्रकट होता है इन सब सवालों के रूप में आखिरकार हम क्या जानना चाहते हैं हम क्यों ये सवाल कर रहे हैं इसके बहुत से जवाब उठते हैं अनेक जवाब हैं हर क्यों हर कहां हर कैसे का कारण होता है मगर कुछ कैसे कहा और क्यों ऐसे भी होते हैं जो अकारण पूछे जाते हैं जिनका पूछने का कोई कारण नहीं होता और ऐसे लोग उनको पूछते हैं जिनका हम शायद जवाब भी ना देना चाहे ऐसे एक दो सवाल बताऊ जब पढ़ते थे ना तब लोग पूछते थे पढ़ाई ठीक चल रही है क्यों क्यों बताऊं आपको पढ़ाई ठीक चल रही है या नहीं क्या करेंगे आप मेरा पढ़ाई के बारे में जानकर नौकरी दिलवाने में मदद करेंगे क्या एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है जब बेकारी के दिन थे ना तो अक्सर लोग ये सवाल पूछा करते थे बेकारी के दिन कैसे चल रहे हैं यह पूछना चाहते हैं या ये पूछना चाहते हैं कि तैयारी कैसी चल रही है क्योंकि अगर तैयारी में कोई कमी है तो क्या आप मेरी मदद करने वाले हैं मन में यह सवाल उठता था आज भी यह सवाल लोग पूछते हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं तो क्या कर रहे हैं आज अरे भाई हम अपने जन्मदिन पर अपने विवाह की वर्षगांठ पर बच्चे के जन्मदिन पर क्या कर रहे हैं आप जानकर क्या करेंगे और सच बात यह है कि जो व्यक्ति ये सवाल पूछते हैं ना उन्हें भी पता नहीं होता कि इसका जो भी जवाब आएगा उसका अगला उनका वाक्य क्या होगा नॉर्मली आप चाहे उनको जो जवाब दें जानते हैं उसके जवाब में क्या कहा जाता है वेरी गुड हैव फन मजा करो अच्छा है तो भैया यही जानने के लिए सवाल कर रहे थे क्या तो ये एक मानवीय पहलू है जो मैं समझता हूं कि जिसको कोई कारण के बिना भी सवाल पूछे जाते हैं तो मैंने ये सोचने की कोशिश की कि मेरी जिंदगी में ऐसे सवाल तो बहुत बार आए और सच बात तो यह है कि कभी तो उन सवालों के बारे में जानकर मतलब जब सवाल सुने तो आ, लगा कि ये शायद आपकी खुशी बांटना चाहते हैं जैसे आपको बताऊं जब मेरी विदेश में पोस्टिंग हुई तो लोगों ने पूछा तो फॉरेन कंट्री में जाके क्या करोगे अरे भाई मैं तो कभी फॉरेन कंट्री में गया ही नहीं था मगर मुझे लगा कि ये जो सवाल पूछ रहे हैं ना भाई साहब इनके सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है इनके सवाल पूछने का मतलब है कि ये कुछ मेरी खुशी बांटना चाहते हैं और खुशियां तो आप जानते हैं ना बांटने से बढ़ जाती हैं मगर बहुत बार ये सवाल केवल बात को आगे बढ़ाने के लिए पूछे जाते हैं जैसे अंग्रेजी में होता है ना साहब जब आप किसी से मिलते हैं तो हाउ डू यू डू अगर हाउ डू यू डू का कोई व्यक्ति जवाब दे दे कि साहब आई एम डूंग गुड बैड अगली वॉट तो सामने वाला घबरा जाएगा मैं सच बता रहा हूं आपसे मेरे हिसाब से तो यदि वो आदमी पूछे हाउ डू यू डू एंड यू स्टार्ट टेलिंग हिम हाउ यू डू दैट फेलो वी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्लस्टर्ड तो अब साहब सवाल यह है कि ये सवाल जो पूछे जाते हैं और इन सवालों के जो जवाब दिए जाते हैं इन दोनों ही बातों को हम थोड़ा सा और गहराई में जाकर देखें तो मुझे मैं आपको अपना विचार बता रहा हूं मुझे तो ऐसा लगता है कि इनमें से बहुत से सवाल जो पूछे जाते हैं ना वो उनको आप कैसे उनका मतलब निकालते हैं ये आपकी उस वक्त की जो मनोभावना होती है उस पर डिपेंड करता है यानी उस वक्त अगर आपका मनोभाव अच्छा है तो आपको लगेगा कि वो सवाल आपके साथ खुशी बांटने के लिए यानी कि टू शेयर योर प्लेजर उसके लिए वो सवाल पूछा गया है और अगर आपका मन उस समय दुखी होता है ना तो आपको यकीनन लगता है कि यह सवाल नहीं है यह एक तरह का कटाक्ष है यानी सरकाजम या सेटायर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है देखिए साहब मैं यहां पर यह तो नहीं कहूंगा कि मैं मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे सवाल जब भी सुने तो मैंने उनको सरकाजम समझा या सेटायर समझा मगर मैं ये आपको बता सकता हूं कि जब मेरे मेरा समय सही नहीं था तब उस वक्त मैं उन्हीं सवालों के मतलब जब निकालता था तो बहुत नेगेटिव निकालता था और जब समय सही था तो पॉजिटिव निकालता था तो अब इसी के साथ मेरे मन में एक सवाल उठा ये नेगेटिविटी के बारे में आप सोचेंगे मैं बात से बात निकाल रहा हूं नहीं एक्चुअली मैं आपसे यही बात करना चाहता था इन सवालों के बारे में और जब मैंने इन सवालों के बारे में सोचना शुरू किया ना तो मुझे लगा कि इस निगेटिविटी के बारे में भी बात करनी चाहिए साहब तो मुझे निगेटिविटी के बारे में बात करते वक्त एक मुद्दा बहुत सामने साफ आया कि वो निगेटिविटी जो आपसे ओरिजिनेट हो रही है यानी जब उसने आपसे सवाल पूछा और आपने उसको जवाब दिया कि क्या मदद करोगे मेरी यानी किसी ने आपसे बेकारी के दिनों में सवाल पूछा कि पढ़ाई कैसी चल रही है और आपने उसको जवाब दिया कि क्या मेरी मदद करोगे तो ये आपकी तरफ से नेगेटिविटी ओरिजिनेट हो रही है अगर उसके जवाब में कुछ नेगेटिविटी आती तो निगेटिविटी उसकी तरफ से औरिजिनेट हुई यह मेरा नजरिया अब आपकी तरफ से जो निगेटिविटी ओरिजिनेट होती है उसका कारण क्या है सॉरी <coughs> माफ कीजिएगा आपको बताऊं साहब मेरे हिसाब से उसका कारण क्या है उसका कारण यह है कि जब वो व्यक्ति ने आपसे कुछ कहा तो आपको एक चोट पहुंची यानी मुझको एक चोट पहुंची और वो चोट के जवाब में मैंने भी एक चोट देने की कोशिश किया वो चोट देने की कोशिश ही निगेटिविटी है और साहब ये निगेटिविटी जो है ना ये इसका भी एक कारण है यानी चोट आपको लगी ही क्यों अरे भाई बहुत बार क्या होता है कि हमें कोई हमारे कंधे पे थपकी देता है तो हमें वो थपकी लगती है और वही थपकी किसी समय में हमको चोट लगती है तो साहब सवाल यह है कि वही थपकी या वही शब्द कभी चोट लग रहे हैं कभी लग रहा है कि किसी ने पत्थर मारा है और कभी कंकड़िया फेंक के ना मारो तो वो कंकड़ी खाने के लिए आप एक गाना भी गा लेते हैं तो साहब अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार ये चोट लगी ही क्यों आपने क्यों उस चोट को महसूस किया ऐसा तो था नहीं कि कोई घाव हो गया हो नहीं शब्दों के घाव होते हैं मगर इस तरह के शब्दों के घाव नहीं होते तो उससे चोट क्यों लगी मुझे लगता है साहब इसका एक कारण है और वो कारण है प्रेम एक्सपेक्टेशन अपेक्षा जिसने भी आपसे ये ऐसा कुछ कहा या जिसके शब्दों से आपको चोट लगी सच बात यह है कि आपको उससे अपेक्षा थी कि ये मेरे साथ अच्छा करेगा यानी कि उसका उसकी जो बात होगी दैट विल बी ए पॉजिटिव थिंग मगर जब उसने कुछ पूछा और आपको लगा कि यार ये पॉजिटिव नहीं है तो उस वक्त आपके अंदर से वो हर्ट आपको लगा कि यह मैं हर्ट हो गया तो ये एक्सपेक्टेशन अफेक्शन कन्वर्ट हो जाता है हर्ट में और यही हर्ट जो है ये आपको कहां ले जाती है ये ग्रेजुअली रिवेंज की तरफ ले जाती है मेरा ऐसा ख्याल है तो हमने बात शुरू की कौन कहा क्यों कब कैसे से और हम पहुंच गए प्रेम और रिवेंज के ऊपर यहां पर साहब आपको बता दूं अपने जिंदगी में मैंने बहुत से ऐसे अनुभव किए हैं जिसमें से मैं कई बार अपने उन अनुभवों को शेयर भी कर चुका हूं तो जब मैंने उसको एग्जामिन करने की कोशिश किया ना तो मैंने पाया कि हाँ जिनसे मुझे सबसे अधिक अपेक्षा थी अल्टीमेटली मुझे सबसे ज्यादा उन्हीं को चोट पहुंचाने की आवश्यकता भी पड़ी ऐसे मेरे बहुत से संबंध हैं, जहां पर कि अपेक्षाएं भी थी और वो संबंध अल्टीमेटली संबंध तो खत्म ही हो गए मगर अंततोगत्वा वो सारे संबंध जो थे वो रिवेंज के फॉर्म में परिवर्तित हो गए तो अब मैं आपसे बताना ये चाहता था कि देखिए सीधी सी बात है कि ये जो कौन क्यों कब कहाँ कैसे ये जो प्रश्न है ना ये जिंदगी में उठते तो रहते हैं जैसे कि ये कौन आया तो रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से तो अब ये प्रश्न उठ रहा है ये कौन आया अरे भाई कोई भी आया हो अल्टीमेटली रोशन तो हो गई ना महफिल अब आप क्यों जानना चाहते हैं कि वो कौन था जो आया था या तो ऐसा है कि बहुत से लोग आए हो और उन बहुत से लोगों में से किसी एक के आने से रोशन हुई होगी बाकियों के आने से नहीं हुई होगी तो आप पहचानना चाहते हैं कि भाई साहब वो कौन आया था यानी कि हमारी जिंदगी में वो कौन था जिसकी वजह से हमें खुशी मिली शायद जिंदगी में बहुत से लोग आए हो तो शायद ये कौन क्यों कब कहाँ कैसे के जो सवाल हैं ये हम इसलिए पूछ रहे हों हो सकता है तो साहब ये तो बहुत सकारात्मक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है मगर अगर यही आउटलुक हम नेगेटिविटी की तरफ देखते हैं कि अच्छा वो कौन आया था जिसकी वजह से रोशनी हो गई और मैं चोरी नहीं कर पाया तो उसको पहचान लीजिए तो अब साहब ये तो फिर आप कुछ करने जा रहे थे जिसकी वजह किसी दूसरे के आने की वजह से आप वो काम नहीं कर पाए तो अब आप नाराज हैं जिंदगी में ऐसा भी होता है हम आपको बताएं साहब हम तो मतलब इसका हमारे पास एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि किसी कोई किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और हमें पता था कि अगर हम जाकर दरवाज़ा खोलेंगे तो हमें कुछ अच्छी बात सुनने को मिलेगी मगर वो दरवाज़ा खोलने के लिए हमसे पहले हमारी माताजी जी वहाँ पहुँच गई और उनकी तरफ से जो सवाल आया वो ये था कि साहब तौलिया गिर गई है वो उठानी अगर हम गए होते तो शायद तौलिया न गिरी होती शायद कुछ अच्छी बातें हो गई होती मगर छोड़िए ये पुरानी बातें हैं पचास साठ साल पुरानी बातों को अब आज क्या दोहराना तो अब सवाल ये है कि ये कौन आया ये देखने वाला भी कौन है ये भी देखना होगा कौन आया ये आपको पता है दरवाजे के उस पार कौन है मगर उसको देखने के लिए आप जाते हैं या कोई और जाता है यहाँ पर साहब मैं एक बात आपसे फिर बात बताना चाहूँगा कि ये जो सवाल हम लोग अक्सर करते हैं ना कभी कभी ये सवाल हम कुछ एनालिसिस करने के लिए भी करते हैं एनालिसिस जैसे मैंने आपसे कहा ना कि वो किसके आने से महफिल रोशन हो गई हम ये जानने के लिए करते हैं कि आखिरकार उसमें ऐसा क्या था हमने ये तो समझ लिया कि भाई कौन आया हम ये जानना चाहते हैं हमको पता भी चल गया कि कौन आया किसकी वजह से हमारी ज़िंदगी रोशन हुई मगर अगर हम ये भी जान लें कि वो जो आया जिसकी वजह से ज़िंदगी रोशन हुई वो था कौन उसके अंदर क्या गुण थे क्या अवगुण थे यानी कि भाई गुण होंगे तब कुछ रोशन होगी नहीं अवगुण होंगे तो शायद अंधियारा छा जाएगा तो हमको ये भी पता चल जाएगा तो साहब यह भी एक सवाल है तो मुझे लगता है कि यह एक बात सोचने वाली है यहां पर आपको बताऊं हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं वो हर बात में हमें कुछ ना कुछ फिल्मों की सलाह दिया करते थे पुराने जमाने की बातें आपसे बता रहा हूं तो उनका कहना यह था कि भाई जब कोई फिल्म देखो या कोई ड्रामा देखो या कोई नाटक देखो कुछ भी मतलब जब कोई चीज़ देखो ना तो तुमको ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी सब चीज़ पसंद आ जाए अरे भाई कोई फिल्म देखोगे तो किसी फिल्म में हो सकता है कि गाने ही खाली पसंद आए किसी फिल्म में हो सकता है कि खाली डायलॉग पसंद आए या किसी फिल्म का कोई एक हिस्सा पसंद आ जाए बोले इसी तरह से यानी जिंदगी में जो लोग आते हैं अगर उनको तुम देखना शुरू करो तो जरूरी नहीं है कि उस आदमी को पूरा एज इट इज तुम पसंद कर लो हो सकता है कि उस आदमी के खाली मजाक तुम्हें पसंद आता हो तो मजाक में मतलब उसको मजाक के लिए समझो और कोई आदमी है जो हमेशा बहुत सीरियस बातें करता है या कोई आदमी है जो बहुत नॉलेज आपको देता है उससे तो अब हरेक आदमी को उसके जो उसका जो उसका हिसाब है उसके हिसाब से पसंद करो यहाँ पर साथ एक मेरा सवाल उठ रहा है मेरा मगर मैं अब चूंकि सवाल की बात आई है तो एक मिनट रुक जाता हूँ और आपको ये बता दू पिछली बार हमने एक गाने का प्रील्यूड बजाया था मैंने आपसे बताया था ना कि गाने को मैं बता नहीं पाया था कि उसके पहले जो म्यूजिक बजता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं सब प्रील्यूड ल्यूट यानी गाना शुरू होने के पहले वो जो टिंग टिंग टिंग डिंग टिंग डिंग टिंग डिंग जो म्यूजिक बजता है ना सब वो प्री कहलाता है और गाने के शब्दों के बीच में जो म्यूजिक होता है उसको इंटर कहते हैं अब अब इसके अब ये मत पूछेगा कि गाना खत्म होने के समय जो म्यूजिक बजता है उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है साहब क्योंकि मुझे पता भी नहीं कि शायद गाना खत्म होने के समय म्यूजिक बजता भी है या खाली ए, -ए करके गाना खत्म हो जाता है पता नहीं सब तो खैर हमने पिछली बार जो गाना पूछा था वो गाना था साहब सलाम इश्क मेरी जहाँ कबूल कर ले ठीक है साहब तो अब वो तो गाना हो गया पिछला अभी चूंकि बात सवाल की हो रही थी तो यहाँ पर ये अगला सवाल है अब यह गाना आपको बताना है मशहूर और मरूफ गाना है पताने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी और मैं आपको यह बता दूं कि पिछले हफ्ते का गाना मुझे दो लोगों ने बिल्कुल सही बताया एक हमारे घनिष्ठ मित्र हैं श्री अशोक श्रीवास्तव जी बनारस में रहते हैं और मुझे यकीन नहीं था कि उनको फिल्मों का इतना ज्ञान होगा वह बहुत सीरियस टाइप के व्यक्ति हैं और दूसरी हमारी बेटी है यानी कि जिसको हम आ, क्या कहें साहब वो हमारी बेटी की दोस्त है और हम उसको मतलब क्या बताएं वो तो मतलब जादू है उसने तुरंत बता दिया कि ये गाना ये है साहब मैं उसका धन्यवाद भी देता हूँ और तुलिका रत्न उसका नाम है बहुत ही अच्छा मतलब उसका ज्ञान है इस बारे में मैं ये कह सकता हूं उससे मुझे यकीन था कि वो हमें बता देगी और वैसे तुलिका रतन के साथ में उसका नाम है सिंड्रेला अब सिंड्रेला नाम क्यों है ये बाद में फिर कभी आपको बताऊंगा अगर उसने अगला गाना भी सही बता दिया तो डेफिनेटली आपको सिंड्रेला की कहानी भी सुनाऊंगा ठीक है साहब हाँ तो मैं बात यह कर रहा था कि हमारे मित्र ने कहा कि भाई फिल्मों में आपको जो पक्ष पसंद आए आप उसकी तो तारीफ करिए और उसके बाद आपने फिल्म देखी आप खुश हो जाइए तो जिंदगी में इसी तरह से शायद व्यक्तियों लोगों आदमियों का भी आप बात कर सकते हैं साहब यहां पर मैं थोड़ा सा अपने मित्र से डिफर करता हूं देखिए फिल्मों की बात यह है या ड्रामे या कहानी की बात यह है कि कहानी में आप एक पक्ष को स्वीकार कर सकते हैं और बाकी पक्षों को नकार सकते हैं यानी कि किसी कहानी के आपको डायलॉग पसंद आए तो डायलॉग की तारीफ कर दीजिए और गानों की बुराई मगर व्यक्तियों के बारे में क्या ऐसा करना संभव है क्या किसी व्यक्ति को हम पार्टली एक्सेप्ट कर सकते हैं स्वीकार कर सकते हैं या हमें जब भी स्वीकार करना होगा हमें उसको पूरे का पूरा स्वीकार करना होगा हम केवल उसके मजाकिया पक्ष को स्वीकार नहीं कर सकते इस बारे में बात अगले हफ्ते करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो चलिए साहब आज के लिए यही बंद करते हैं और जैसा कि अब तो आपने समझ ही लिया है फॉर्मेट कि आपको जो गाना मैंने जो म्यूजिक बजाया है उसके बारे में बताना है अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं आपके नाम पढ़ूंगा जिनके नाम जिन्होंने सही बताया होगा और जैसे मैं इस बार बता रहा हूं कि मेरे कुछ मित्रों ने सही गाना नहीं पकड़ पाने की भी गलती की गलती नहीं की मतलब उनको प्रयास था और मुझे आश्चर्य है कि वो नहीं बता पाए मुझे यकीन है कि इस गाने को तो वे ज़रूर बता पाएंगे तो चलता हूं साहब अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी आज ही के दिन आज ही के वक्त क्योंकि देखिए आज तो रविवार हो गया है और कुछ ही घंटों में हम आपके सामने आ जाएंगे। अब तो थोड़ा सा टेक्निकल काम करना पड़ता है तो वो अब कर देता हूं। चलते हैं साहब नमस्कार आपने इस वक्त दिया उसके लिए आपका धन्यवाद किसके हाथों ने मेरे हाथों से कुछ मांगा है किसके हाथों ने मेरे हाथ उसे कुछ मांगा है किसके ख़ाबों ने मेरी रात उसे कुछ मांगा है किसके ख़ाबों ने मेरी रात उसे कुछ मांगा है जा दिल के सोय हुए तारों में खनक जागी कोनाया कि निगाहों में चमक जागी दिल के सोयी हुए तारों में खनक जागी को